ईशावासी उपनिषद सदगुरु ओशो के अमृत प्रवचन एवं ध्यान प्रेम ट्रैक दस क्या शोक और क्या यस्मिन् सर्वाणि भूता आत्मेवा भूत विजानता त्र को मोह कह शोक एक अनुपश्य जिस समय ज्ञानी पुरुष के लिए सब भूत आत्मा ही हो गए उस समय एकत्व देखने वाले को क्या शोक और क्या मोह हो सकता है जाना जिसने सब भूतों में स्वयं को या जाना जिसने स्वयं में सर्व भूतों को उस विद्वान पुरुष को उस ज्ञानी व्यक्ति को कैसा शोक कैसा मोह तीन चार बातें सूत्र में समझ लेनी चाहिए एक तो उपनिषित किसे विद्वान कहते हैं विद्वान उसी मूल शब्द से निर्मित होता है जिससे वेद वेद का अर्थ होता है जानना विद का अर्थ होता है जानना विद्वान का अर्थ है जो जानता है क्या जानता है कोई गणित जानता है कोई केमिस्ट्री जानता है कोई फिजिक्स जानता है हजार जानने की चीजें हैं हजार बातें लोग जानते हैं कोई धर्म शास्त्र भी जानता है कोई संतों ने जो जो रहस्य की बातें कही है उनसे परिचित है लेकिन उपनिषित उसे विद्वान नहीं कहते बहुत अद्भुत और मजे की बात है उपनिषद सूचनाओं के संग्रह को विद्वान होना नहीं कहते उपनिषद तो सिर्फ एक ही तत्व को जानने वाले को विद्वान कहते हैं जो स्वयं को जानता है क्योंकि जो स्वयं को जान लेता है वो सर्व को जान लेता है स्वयं को जानता है तो दर्पण बन जाता है दर्पण बनता है तो सबकी प्रति बनने लगती है लेकिन सर्व को जान लेता है इसका यह अर्थ नहीं है कि जिसने स्वयं को जान लिया वो बड़ा गणितज्ञ हो जाएगा स्वयं को जानने से कि स्वयं को जानने से वो बहुत बड़ा रसायनविद हो जाए कि स्वयं को, जान को जानने से वो कोई बहुत बड़ा वैज्ञानिक हो जाए नहीं यह अर्थ नहीं है स्वयं को जानने से वो सर्व को जान लेता है उसका अर्थ यही है सिर्फ कि जैसे ही वो स्वयं को जानता है सबके भीतर जो छिपा है जो गहनतम गुढ़तम वो जो पवित्रतम जो तम, दी दिकल्फ वो जो सबके भीतर छिपा है रहस्य उसे जान लेता है उस सूत्र को जान लेता है जिसका सब खेद उस नीति को जान लेता है जिसका सब फैलाव उस नियमता को जान लेता है जो सबके भीतर सबके भीतर सब गुड्डे गुड़ियों के पीछे जिसके हाथ में सबके धागे उसे जान लेता है। वो कोई विशेषज्ञ नहीं होता कोई एक्सपर्ट नहीं होता उसका कोई स्पेशलाइजेशन नहीं है वो बिल्कुल ही विशेषज्ञ नहीं है अगर कोई एक चीज आप उससे पूछने जाएं, तो वो बिल्कुल नहीं जानता वो तो समस्त के भीतर जो सारभूत है उसे जान लेता है दी इसेंशियल वो पत्ते पत्ते को नहीं जानता वो तो जड़ को पकड़ लेता वो तो जो गहरा प्राण है महाप्राण है उसे जान लेता है पर उसे जान के वो समस्त शोक और मोह से मुक्त हो जाता वो लक्षण है वो विद्वान का लक्षण है विद्वान का लक्षण बड़ा अजीब है वो यह नहीं है कि आप उससे सवाल पूछें तो वो जवाब दे सके वो यह नहीं है कि कोई समस्या खड़ी हो जाए तो वो उसका समाधान कर सके वो यह है कि वो शोक और मोह से मुक्त हो जाता है कोई कितना ही बड़ा गणितज्ञ हो जाए शोक और मोह से मुक्त नहीं हो जाता और कोई कितना ही मनस्विद हो जाए फ्राइड जैसा मनस्विद पृथ्वी पर कम ही हुए इतना मन के संबंध में जानकर भी फ्रायड का मन ठीक वैसा ही है जैसा किसी साधारण जन का उसमें कोई फर्क नहीं है उसमें रत्ती भर की कोई क्रांति नहीं हो वो उसी तरह चिंता से चिंतातुर होता है उसी तरह भय से भयभीत होता है उसी तरह क्रोध से जलता है उसी तरह ईर्षा से बरता है उसी तरह मोह उसी तरह शोक सब वही और मजा यह है कि भय के संबंध में वो बहुत जानता है ईसा के संबंध में बहुत जानता है जितना शायद मनुष्य जाति में किसी दूसरे आदमी ने नहीं जाना वो काम के संबंध में बहुत जानता है लेकिन बुरा होकर भी काम वैसे ही मन को आंदोलित कर जाती है जैसे किसी और को उपनिषद इसको विद्वान नहीं कहेंगे वो तो इसको विद्या भी नहीं कहेंगे वो तो कहेंगे सूचनाओं का संग्रह एक्सपर्ट है यह आदमी विशेषज्ञ है यह आदमी जो जो भय के संबंध में जाना गया है ये जानता है ही मॉज अबाउट द फियर नोट द फियर इट भय के संबंध में जो जो कहा गया वो जानता है भय को नहीं जानता भय को जान लेता तो भय से मुक्त हो जाएगा एक थियोलॉजियन है धर्मशास्त्री है वो धर्म के संबंध में सब जानता धर्म के संबंध में धर्म को नहीं। क्या कहते हैं वेद क्या कहते हैं उपनिषित क्या कहती गीता क्या कहता कुरान बाइबल वो जानता है जो कहा गया है वो जानता है लेकिन जिसके लिए कहा गया है जिस भांति कहा गया है जो जानकर कहा गया है वो नहीं जानता फर्क ऐसा ही है जिसे कोई आदमी तैरने के संबंध में जानता है और तैरना नहीं जानता नहीं तैरने के संबंध में जानने में कोई कठिनाई नहीं है तैरने की किताब पढ़ी जा सकती तैरने के संबंध में जितने शास्त्र हैं सब कंठस्थ किए जाते जा सकते एक आदमी तैरने के संबंध में बड़ा विशेषज्ञ हो सकता है और कोई तैरने के संबंध में कैसा ही सवाल ले जाए उत्तर दे सकता लेकिन फिर भी भूल के भी उसे नदी में धक्का बदले क्योंकि तैरना जानना बिल्कुल दूसरी बात है और जरूरी नहीं है कि जो तैरना जानता हो वो तैरने के संबंध में सब जानता हो सिर्फ तैरना ही जानता हो लेकिन जब जन जिंदगी मुसीबत में पड़ी हो और नाव डूब रही हो तो तैरने के संबंध में जानने वाले का सारा ज्ञान जरा भी काम नहीं आएगा उस वक्त तो अज्ञानी तैर के निकल जाएगा जो तैरने के संबंध में कुछ नहीं जानता लेकिन तैरना जानता है। इसलिए उपनिषद कर बहुत ठीक सूत्र पीछे लक्षण के गिना देता है वो कहता है विद्वान जन जो सर्वभूतों में स्वयं को और स्वयं में सर्वभूतों को जान देते वे शोक और मोह इन दो से मुक्त हो जाते इन दो को क्यों एक साथ गिनाने की बात आ गई ये एक ही एक ही मनोदशा के अनिवार्य अंग हैं इन दो में से एक कभी नहीं होता सांस एक अकेला कभी नहीं होता इसलिए इसे ठीक से समझ लें जिस चित्त में मोह है उसी चित्त में शोक हो सकता है जिस चित्त में मोह नहीं है उसमें शोक नहीं हो सकता असल में शोक होता ही मोह भंग से और तो कोई शोक का कारण नहीं किसी से मुझे मोह है वो मर गया तो मैं शोक ग्रस्त हुआ शोक पीछे की छाया है मोह की छाया अगर मुझे किसी से मोह नहीं है तो शोक असंभव है चाहूं तो भी नहीं कर सकता एक मकान है जिससे मुझे मोह है उसमें आग लग गई तो फिर मुझे शोक होगा जहां मोह असफल होगा जहां मोह व्यवधान पाएगा जहां मोह को अड़चन होगी जहां मोह टूटेगा जहां मोह टकराएगा वहीं शोक खड़ा हो जाए और ध्यान रहे जब भी शोक खड़ा होगा तब उससे बचने को आपको नए मोह निर्मित करने पड़ेंगे जब भी शोक खड़ा होगा उससे बचने के लिए उसके बाहर निकलने के लिए आपको नए मोह निर्मित करने होंगे अगर मैं किसी को प्रेम करता हूं वो मर गया तो मैं तब तक उसे ना भूल पाऊंगा जब तक मैं सबस्ट्यूट प्रेम करने वाला ना खोज लू जब तक मैं उसकी जगह किसी और प्रेम करने वाले को ना बिठा लू और अपने सारे मोह को उससे हटाकर नए व्यक्ति पर ना लगा दू तब तक तब तक कठिन होगा मोह खंडित होता है तो शोक पैदा होता है शोक से पलायन करना हो तो फिर मोह पैदा करना पड़ता है फिर एक विशेष सर्किल फिर एक दुष्ट चक्र चलता है हर मोह शोक लाता है हर शोक को फिर नए मोह से बीमारी आती है दवा देनी पड़ती है दवा नई बीमारियां पैदा करती है फिर दवा देनी पड़ती है फिर दवा नई बीमारियां पैदा करती है। और एक चक्कर चलता जाता है। इन दोनों को गिनाना बहुत सुविचारित है इसलिए अगर कहा कि शोक और मोह दोनों से जो जान लेता है वो मुक्त हो जाता क्योंकि तब जो समस्त भूतों को अपने में देख लेता और अपने को समस्त भूतों में देख लेता फिर कौन मेरा और कौन तेरा फिर मोह कैसे निर्मित हो मोह तभी निर्मित होता है जब मैं किसी के साथ अपने को बांधता हूं और कहता हूं ये मेरा और शेष मेरे नहीं जब मैं कहता हूं ये मकान मेरा बाकी मकान मेरे नहीं तभी एक महिला मैं आ रहा था उसी दिन मुझे मिलने आए और उसने कहा कि आपकी बड़ी कृपा मेरे लड़के की दुकान बच गई ठीक बगल तक करीब तक आग आ गई थी आग लगी दूसरे के मकान में वो ठीक करीब तक आ गई और मेरे लड़के की दुकान बच गई मिठाई लाई थी मुझे भेंट करने को बड़ी पसन्न थी कि मेरे लड़के की दुकान बच गई दस फीट तक आग आ गई थी और सब खाक हो गया चारों तरफ मेरे लड़के की दुकान बच गई तो मिठाई लाई नहीं जरा भी शोक ना पकड़ा इस बात का कि जो मकान जल गए उनके लिए कोई शोक ना पकड़ा क्योंकि उनसे कोई मोह ना था खुशी आई मकानों के जलने से खुशी आई क्योंकि जिस मकान से मोह था वो बच गया मोह सदा एक्सक्लूसिव है एक्सक्लूड करता है वो किसी के साथ होता है और शेष को बाहर छोड़ देता है वो कहता है ये रही मेरी पत्नी ये रही मेरे पति ये मेरा बेटा ये मेरा मकान ये मेरी दुकान ये मैं बाकी मैं नहीं हूं तो बाकी का कुछ भी हो जाए उससे कोई अंतर नहीं पाता बस इतना बच्चा है फिर उस मोह के भी विस्तार में निश्चित ही मात्रा कम होती चली जाती है सबसे ज्यादा मोह हमें स्वयं से होता है क्योंकि उससे ज्यादा मेरा कुछ भी नहीं मालूम पड़ता इसलिए अगर ऐसी स्थिति आ जाए कि नाव डूब रही हो और पत्नी और पति दोनों हो और सवाल उठे कि एक ही बच सकता है तो दोनों बचना चाहेंगे मकान में आग लग गई हो तो आदमी भाग के पहले बाहर निकल जाएगा फिर सोचेगा कि अपने वाले और भी आ सके या नहीं लेकिन आग लगी हो तब पहले स्वयं बाहर आ जाएगा तो मोह जो है सर्वाधिक मैं के निकट कंसेंट्रेटेड होगा सबसे ज्यादा मैं के पास घना होगा फिर जैसे जैसे मेरे का फैलाव बढ़ेगा वैसे वैसे कम होता चला जाएगा फिर परिवार पर कम होगा फिर गांव पर और कम हो जाएगा फिर देश पर और कम हो जाएगा फिर मनुष्यता पर और कम हो जाएगा और अगर कहीं और भी किन्हीं ग्रहों पर लोग होंगे तो उनके लिए कुछ मालूम नहीं पाता। वैज्ञानिक कहते हैं कोई 50,000 ग्रहों पर जीवन है उनके लिए कुछ मालूम नहीं पाता। मनुष्यता के लिए भी कुछ बहुत नहीं मालूम पड़ता बहुत ज्यादा नहीं मालूम पड़ता पाकिस्तान में सात लाख लोग मर गए तो अपने गांव में सात भी मर जाते तो ज्यादा मालूम पड़ते सात लाख से अपने घर में एक भी मर जाता तो सात लाख से ज्यादा मालूम पड़ते और अपनी एक उंगली भी टूट जाती तो सात लाख से ज्यादा मालूम पड़ती कंसनट्रेटेड जिस जैसे मैं के पास आएंगे मेरा घना होता चला जाएगा जिस जैसे मेरे से दूर जाएंगे छाया विरल होती चली जाती मोह मैं की छाया है जहां जहां मैं देखता हूं मैं हूं वहां वहां मोह पकड़ जाता लेकिन मैंने कहा मोह एक्सक्लूसिव होता है वो किसी को छोड़ता है वर्जित करता है तभी निर्मित होता है इसलिए ऋषि कहता है कि जिसने समस्त भूतों को अपने में देखा अब नॉन इंक्लूसिव नॉन एक्सक्लूसिव हो गया अब सभी मेरे सभी ऑल इंक्लूसिव तो फिर मोह निर्मित नहीं हो सकता क्योंकि अब कोई मतलब ही ना रहा सभी मेरे हैं तब तो किसी को भी मेरे कहने का कोई प्रयोजन नहीं मेरे कहने का प्रयोजन तभी तक था जब तक कोई तेरा भी था कोई था जो मेरा नहीं था तब मैं सीमा बनाता था रेखा खींचता था कि ये मेरे रहे एक दीवाल बना लेता था एक सीमांत था मेरा उसके पार वो दुनिया शुरू होती थी जो मरे समाप्त हो दुख में पड़े तो मुझे कुछ मतलब नहीं इधर मेरी दुनिया थी जो जो दुखी ना हो पीड़ित ना हो उसके दुख से मेरा दुख था समस्त प्राणियों में समस्त जीवन में समस्त भूतों में प्राणी भी नहीं कहा कहा सर्व में भूत का अर्थ होता है एग्जिस्टेंट वो सब जो है रेप का टुकड़ा है कर्ण वो भी भूत है जो भी है उस सब में अपने को जो देख लेता फिर उसका मोह गिर जाता फिर मोह नहीं बचता मोह खड़ा हो सकता था सीमा बना के अब कोई सीमा ना रहे असीम मोह नहीं होता ध्यान रखें असीम मोह असंभव है मोह सदा सीमा बनाकर जीता है और जितनी बड़ी सीमा बनाता है मैंने कहा उतना ही विरल हो जाता है जितनी छोटी सीमा बनाता है उतना घना होता है लेकिन अगर असीम हो तो विलीन हो जाता है और जहां मोह विलीन हो गया वहां शोक कैसे पैदा हो वो मोह के बिना पैदा नहीं होता मोह ही नहीं तो शोक भी नहीं विद्वान उसे कहते हैं उपनिषद जो शोक और मोह के बाहर चला गया और चला कैसे गया समस्त भूतों में स्वयं को देखकर भूत तो चारों तरफ मौजूद हैं चारों तरफ अस्तित्व फैला हुआ है लेकिन हमें कुछ दिखाई नहीं पड़ता कि मैं भी हूं वहां रविन्द्रनाथ ने एक छोटी सी घटना लिखी है रविन्द्रनाथ ने लिखी गीतांजलि तो प्रभु के गीत गाए नोबल प्राइज भी मिली सारी दुनिया में चर्चा हो गई लेकिन रविनाथ के घर के पास पड़ोस में ही एक बूढ़ा रहता था वो रविनाथ को बहुत सताने लगा वो जहां भी रविनाथ को मिल जाता तो उनको जोर से पकड़कर कहता कि सच सच बताओ ईश्वर को जाना है गीतांजलि लिखी नोबल प्राइज भी मिली आदमी है हटी मालूम पड़ता है और ईमानदार आदमी थे रविंद्रनाथ तो झूठ बोल भी नहीं सकते थे वो ऐसे जोर से आंख गड़ा के आंख में डाल के पूछता था ईश्वर को जाना कि हाथ पर कब जाते उनके कहा नोबल प्राइज विनर कभी जहां भी गया वहां सम्मान मिला जहां भी गया वहां लोगों ने कहा उपनिषद के ऋषियों ने जैसा कहा है वैसा ही मैं ऋषि है ये और पड़ोस का एक बूढ़ा दिक्कत देने लगा और एर आज नहीं सुबह सांझ नहीं कब तक उससे बच के निकलो पड़ोस नहीं वो बैठा रहे अपनी कुर्सी डाल के दरवाजे पर ही बूढ़ा आदमी उसको कोई काम भी नहीं रविन्द्रनाथ ने लिखा है कि मेरा घर से निकलना मुश्किल कर दिया मैं देख लूं कि वो बूढ़ा बैठा तो नहीं क्योंकि मैं वहां से निकला उसने पूछा सुनना ईश्वर को जाना है तो मेरे प्राण कब जाए क्योंकि ईश्वर का मुझे कुछ पता नहीं और वो खिलखिला के हाथ और उसकी खिलखिलाट मेरी नींद को खराब कर और उसकी हंसी मेरा पीछा करने लगी Hunting पैदा हो गई मुझे उसने पूछना शुरू कर दिया रविन्द्राथ ने कहा कि मैं ईश्वर को खोजने के लिए इतना लालायत कभी ना था जितना उस बूढ़े से बचने के लिए लालायत हो गया कि किसी तरह ईश्वर मुझे पता चल जाए तो किसी दिन इस बूढ़े को मैं आस्वस्थ भाव से कह सकूं कि हां मैंने जाना है निश्चित ही बूढ़ा कुछ जानता रहा होगा नहीं तो इतनी आंटी पैदा नहीं कर सकता था उसकी आंखों में कुछ बात नहीं होगी कि रविन्द्रनाथ आंख उठा के कहना सके उसके सामने कि गीतांजलि का एक पद दोहरा दो ये गीतांजलि तो ईश्वर के ही गीत है एक गीत दोहरा देते नहीं दोहरा सके वर्ष बीते और वो बुढ़ा पीछा करता ही रहा रविनाथ ने कहा है कि जिस दिन उस बूढ़े को मैं कह पाया उस दिन मेरे मन से ऐसा बोझ हट गया किस दिन कह पाया एक दिन वर्षा के दिन नहीं, नहीं वर्षा आई असार का महीना पहले मेघवर्ष डबरे काला पोखरों पर नया पानी भर गया है सड़क के किनारे जगह जगह गड्ढे भर गए है मेंढक बोलने लगे हैं। रविन्द्रनाथ सुबह ही उठे हैं। मेंढक की पुकार वर्षा की आवाज मिट्टी की गंध प्राण के खिंचे बाहर को देखा कि वो बूढ़ा तो नहीं अभी वो शायद उठा होगा दरवाजे पर नहीं था वो भागे वहां से चढ़ पड़े समुद्र की तरफ सूरज निकला समुद्र के तट पर खड़े थे सूरज निकला समुद्र में सूरज की छाया बनी प्रतिबिंब बना सूरज समुद्र में झलकने लगा दर्शन किया सूरज का दर्शन किया प्रतिबिंब का लौटने लगे घर को एक एक पोखरे में सूरज झलकता था एक छोटे से डबरे में सड़क के किनारे गंदा पानी भरा था वहां भी सूरज झलकता था सब तरफ सूरज झलकता था गंदे डबरे में भी सागर में भी स्वच्छ पोखर में भी सब तरफ सूरज झलकता था कोई धुम कोई स्वर भीतर छिड़ गया नाचते हुए लौटे वो नाचते हुए लौट रहे थे नाच रहे थे इस बात से कि प्रतिबिंब गंदा नहीं होता नाच रहे थे इस बात कि सूरज का प्रतिबिंब स्वच्छतम पानी में भी पड़ा है तो भी उतना ही ताजा और स्वच्छ है और गंदे से गंदे पानी में पड़ है तो भी उतना ही ताजा और स्वच्छ प्रतिबिंब प्रतिबिंब तो गंदा नहीं हो सकता रिफ्लेक्शन तो कैसे गंदा होगा गंदा पानी हो सकता पर जो सूरज की छाया उसमें बन रही जो सूरज उसमें झांक रहा है वो तो गंदा नहीं है वो तो बिल्कुल ताजा वो तो बिल्कुल स्वच्छ उसे तो कोई पानी गंदा नहीं कर सकता इस इस अनुभव को ये एक बड़ा रिव्युलेशन इसका मतलब यह है कि बुरे से बुरे आदमी के भीतर भी जो परमात्मा है वो तो गंदा नहीं हो सकता पापी से पापी के भीतर जो प्रतिबिंब है प्रभु का वो तो उतना ही शुद्ध है जितना पुण्यात्मा के भीतर है इससे नाचते लौट रहे थे कि एक एक एक द्वार खुल गया था नाचते लौट रहे थे वो बुआ बैठा था अपने दरवाजे पर पहली दफा उस बूढ़े को देख के डर नहीं लगा और पहली दफा उस बूढ़े ने कहा अच्छा तो मालूम होता है तुमने जाना और वो बूढ़ा आया और अमरनाथ को गले लगा लिया और कहा कि आज आज तेरी मस्ती कहती है कि तूने जाना आज तेरा आनंद कहता है कि तूने जाना मैं तो अब तुझे पुरस्कार दे सकता हूं अब मैं कुछ कहा भी नहीं और तीन दिन फिर रविन्द्रनाथ की जिंदगी बड़ी पागल की जिंदगी थी घर के लोग डर गए पर सिर्फ एक बूढ़ा बार बार घर के लोगों से आके कहने लगा प्रसन्न हो आनंदित हो पास पड़ोस में खबर करने लगा कि उसने जान लिया लेकिन घर के लोग डर गए क्योंकि रविन्द्रनाथ एक अजीब काम करने लगे खंभा मिले तो खंबे से गले लगे रास्ते से गाय निकल रही तो गाय से गले मिले दरख्त खड़ा है तो दरख्त से आलिंगन कर रहे हैं घर के लोग समझे कि पागल हो गए मैं तो एक बूढ़ा वो कहने लगा कि घबराओ मत अब ये पागल अब तक था अब ये ठीक हुआ अब इसको सर्व भूतों में दिखाई पड़ने लगा अब इसे वही दिखाई पड़ने लगा जिसको दिखाई पड़े बिना ये सब जो गारा था सब बेकार था तुकबंदी थी अब इसके जीवन में संगीत का जन्म हुआ अब इसके जीवन में गीत आया रविन्द्रनाथ ने खुद भी लिखा है कि बहुत धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे मैं अपने को संयमी बना पाया धीरे धीरे धीरे अपने को रोक पाया नहीं तू तो जो मिले लगे कि गले मिलो प्रभु द्वार पर आ गया तब तक मैं खोजता था कि प्रभु तेरा द्वार कहां है और तब जहां मैंने देखा वहीं उसका द्वार था अब तक मैं खोजता था कि तू छिपा कहां है अब मेरी मुश्किल हो गई क्योंकि वही वही था और कुछ भी ना था सर्वभूतों में दिखाई पड़ जाए जिसे स्वयं का होना या स्वयं में सर्वभूतों का होना वही विद्वान है और ऐसा विद्वान मोह और शोक के अति टूट जाता है उसके जीवन में ना दुख है ना सुख है उसके जीवन में है आनंद ध्यान रहे उसके जीवन में ना सुख है ना दुख उसके जीवन में है आनंद उसके जीवन में ना मोह है ना शोक उसके जीवन में है नृत्य उसके जीवन में सिर्फ शुद्ध जीवन का नृत्य है सिर्फ जीवन ही कीर्तन कर रहा है उसके जीवन में सिर्फ जीवन का ही संगीत है और सब वह सब जो पीड़ा लाए वह सब जो बांधे वह सब जो बंधन बनाए वह सब जो आज सुख देता मालूम पड़े कल दुख का निमंत्रण बन जाए वो सब उसके जीवन में नहीं वो दर्पण की बात ही हो जाता है दर्पण में एक आखिरी बात आपसे कह दू कभी ख्याल की हो न की हो दर्पण के सामने आप खड़े होते हैं तो दिखाई पड़ते हैं कि दर्पण में हैं। हट जाते हैं तब दर्पण तत्काल आपको छोड़ देता पकड़ता नहीं इधर आप गए उधर दर्पण खाली हुआ जब थे तब दिखाई पड़ते थे जब हट गए तो दर्पण खाली हो गया दर्पण ने कोई मोह नहीं किया इसलिए जब आप हटते हैं तो दर्पण आपके दुख में चूर चूर नहीं हो जाता जब दर्पण खंड खंड टुकड़े टुकड़े होकर बिखर नहीं जाता तब दुख में हृदय उसके टुकड़े टुकड़े नहीं हो जाते वो ये नहीं कहता कि हृदय के टुकड़े टुकड़े हो गए अब तुम चले गए तुम्हारे बिना मैं कैसे जीवगा थे तो बड़े सुंदर थे थे तो बड़े अच्छे थे थे तो बड़ी कृपा थी बड़ा अनुग्रह था चले गए तो कृपा में कोई अंतर नहीं दर्पण खाली भी उतना ही आनंदित है जितना भरकर आनंदित था ऐसा विद्वान जीता है जगत में दर्पण की भांति जो भी आता है सामने प्रसन्न है फूल आए तो आनंदित है तो उनका प्रतिबिंब बन जाता है तो उनमें परमात्मा को देख लेता कांटे आए तो आनंदित है उनका प्रतिबिंब बन जाता है उनमें परमात्मा को देख लेता है नहीं कोई आया सब खाली हो गया तो खालीपन भी परमात्मा है दी एम्पटीनेस वो खालीपन और रिक्तता भी परमात्मा है फिर वो उस खालीपन में भी नाच रहा है उस खालीपन में भी प्रफुल्लित है आज इतना ही अब हम अब हम दर्पण बनने की कोशिश में लगे कौन जाने जो रविंद्रनाथ को हुआ वो आज बोतों को हो जाए जिम पर तो बैठना है वो सामने मेरे रहेंगे जिनको खड़े होना है वो पीछे हट जाएं और ध्यान रखें कल एक दो मित्र बीच में मेरे मना करने पर भी बाद में खड़े हो गए मुझे मालूम है उनको पता भी नहीं चला होगा वो कब खड़े हो गए लेकिन फिर पीछे के लोग मुश्किल में पड़ जाते हैं इसलिए अगर बीच में भी कोई खड़ा हो जाए तो तत्काल बाहर निकल जाए बीच में न खड़ा रहे और अभी से पहले ही हट जाए चारों तरफ फैल जाए